महाभारत आदि पर्व पंच आदिपर्व पंचनवत्क शतमोध्याय व्याजी के सामने द्रौपदी का पांच पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद धृष्टुम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना वैश्वान ततस्ते पांडवा सर्वे पांचाच महायशा प्रत्युत्था महात्मा कृष्ण सर्वेभ्य वादयत वैशं पायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाला द्रुप सबने खड़े होकर महात्मा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया प्रतिनंद्य सता पूजा पृष्ठ कुशलमत आसने कांचने शुद्धे निस्साद महामनाह उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर कर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए अनु ते सर्वे कृष्णे नामितजसाम आसनेशु निसेदु निसेदु द्विपद निसे पर फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरसे बहुमूल्य पर ततो पर्वठे मधुराम मधुरां वाणी मुच्चार्य पापरक्षतम् पप्रक्षत महात्मा द्रौपद्ये कथमेका बहूनापत्नी न शकर एतन्मे भगवान्म यथा यहां राजन तदनंतर दो घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा भगवान एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्म पत्नी कैसे हो सकती है जिससे संकरता का दोष न लगे यह सब आप ठीक ठीक बताएं व्यासुवाच अस्मिन धर्मे विप्रलब्धे वे लोक वेद विरोध के ये मत यो तुम इक्षा तस्त व्यास जी ने कहा अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए अतएव इस लोकवेद वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ द्रुपद वाच अधम विरुद्धो लोक वेद यो निके का विद्यते पत्नी बहूनाम द्विजसतम द्रुपद बोले द्विश्रेष्ठ मेरी राय में तो यह अधर्म ही है क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है न चाप्याचर पूर्व अयम धर्मो महात्म न चाप्य चाप्यधर्मो विद्वदेन् चरित कथन पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए तथो हम न करो बैनम व्यवसाय क्रिया धर्म सदैव संदिग्ध प्रतिभाति त्वयम् इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता मुझे तो इस कार्य की धर्मसंगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है धृष्टुवाच यश कथम भार् ज्येष्टो भ्रता दिवर्ष ब्रह्मण सम भी वर्तेत समपोधन धृष्ट दुम्न बोले दिश्रेष्ठ आप ब्राह्मण हैं तपोधन है आप ही बताइए बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के, के साथ समागम कैसे कर सकता है न तो धर्म से सूक्ष्म गतिम विदम कथंचल अधर्मो धर्मी वा व्यवसायो न शक्यते कर्तमस्मदिध्रम तथोम न व्यवस्यते पंचा महिषी कृष्ण भवती कथंचन धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है ब्रह्मण्ड इसीलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा पांच पुरुषों की धर्मपत्नी हो युधिष्ठिर्वाच न मेवागनृतम प्राह न धर्मे धीयते मति ही। वर्तते ही मनोमेत्र मेत्र नये सो धर्म कथंचन श्रूयते ही पुराणे जटिला नाम ऋषिवृत सप्तधर्म भृताम्बर युधुष्टि ने कहा मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने सात ऋषियों के साथ विवाह किया था तथे व मुनिजा बार्छी तपोभिर्भावितात्मन संगताभू दश भ्रात ने कामना प्रचेत इसी प्रकार कंडु मुनि की पुत्री वार्छी ने तपस्या से पवित्र अंतकरण वाले दस प्रचेताओं के साथ जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे विवाह संबंध स्थापित किया था गुरोर् वचनम प्रहुर्धर्म धर्मज्ञ सतम गुरुनाम तर्वेश माता परम को गुरु में श्रेष्ठ व्याजी गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है सा चाप्युक्तवती वाचम भैक्षवदुज्यता तस्माद मन परम धर्म दिवजोत्तम हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो अतः द्विश्रेठ हम पांचों भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं कुंतीवाचन एवं यथा प्राह धर्मचार्य युधिष्ठिर अंडितान्मे भयम तीव्रम मुते हम अंडितात्कथम कुंती ने कहा धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ पांचों भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है मुझे झूठ से बहुत भय लगता है बताइए मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूँगी च अनता मोक्ष से भद्रे धर्मस्य से ही स सनातन न तो वक्षा सर्वेशम पांचाल सुणु स्वयं व्यास जी बोले भद्रे तुम झूठ से बच जाओगी पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है कुंती से योग कहकर वे द्रुपद से बोले पांचाल राज इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूँगा तुम स्वयं एकांत एक में चलकर कर मुझसे सुन लो यथा यम तो धर्मो यतचा सनातन यथा चाह चा कौंते तथा धर्मोन संशय जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठि ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है उस पर विचार करने से निसंदेह यही सिद्ध होता है कि यह धर्म संबत है वै समम्पायनवाच तथोत्था भगवान व्यासोद्वै प्रभु करे गृहत्वा नम राजम समाविशत वैसम जी कहते हैं जन्मे जय तदर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए पांडवा शापती चृषदुम से पार्शत विभिुर्यत प्रतीक्ष स्मृाउ पांचों पांडव कुदेवी तथा द्रुपद कुमारधृष्टदुमन ये सब लोग जहाँ बैठे थे वहीं उन दोनों व्यास और ध्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे तथो दईपायन तस्मे नरेन्द्रा महात्मे आचख्यौ तथाधर्मो बहुना तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहां बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म संबंध माना गया है इसी श्री महाभारत आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि व्यास वाक्य पंचनवत्तमो तो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में व्यास वाक्य विषय एक अध्याय पूरा हुआ